मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था मांडवगढ़ कभी सात लाख लोगों की आबादी का नगर था प्रमाण भी है कि सात लाख लोग रहे होंगे खंडहर बताते इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी मांडवगढ़ उसका नाम था तब इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें दस दस हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके अब तो खंडरी हैं, इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें दस दस हजार लोग एक साथ ठहर सके इतने बड़ी बड़ी घोड़शाले हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सके हजारों ऊंट एक साथ रुक सके किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी अब मांडवगढ़ नहीं बचा अब उसका नाम है मांडू अब वहां केवल तीन सौ पांच आदमी रहते हैं। कुल आबादी जिस होटल में मैं ठहरा था बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है जिन मित्र के साथ ठहरा था वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना कैसे बनाना वो सब ले आए थे नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलून का बाहर क्या होगा मैंने कहा जरा देखो ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था यहां बड़े महल थे सब गिर गए सब मिट्टी में पड़े और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो सब गिर जाएंगे लोगों का पता नहीं चलता लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती रागी नगरी की बड़ी खोज की गई है लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी निशान भी नहीं मिलते सबूत भी नहीं रह गए ऐसा ही सब खो जाता है नहीं जागोगे नहीं समलोगे तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसकी मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे जागो जागरण की यही बेला है सर हपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो हपा का स्वर क्रांति का स्वर है समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है जहां क्रांति ना हो समझना ज्ञान नहीं ज्ञान अग्नि की भांति है प्रज्वलित अग्नि की भांति और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता बिना आग से गुजरे बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते क्रांति को नहीं जोड़ते धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते सत्य को नहीं जोड़ते धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते हैं साधना को नहीं जोड़ते धर्म संप्रदाय नहीं है साधना है धर्म सांत्वना नहीं है सत्य है धर्म शांति नहीं है क्रांति यद्यपि क्रांति से अपूर्व शांति मिलती है लेकिन वह कौन है वह लक्ष्य नहीं और कोई भी व्यक्ति जो दखियानुषी है धार्मिक नहीं होता न हो सकता है जो परंपराग्रस्त है धार्मिक नहीं होता धर्म की कोई परंपरा नहीं होती क्रांति की कहीं कोई परंपरा होती धर्म लीक पर नहीं चलता अपनी पगडंडी खोजता है अपना मार्ग बनाता है लीक पर तो भेड़ें चलती भीड़ में तो भेड़ें चलती भेड़ चाल कभी किसी व्यक्ति को आत्मवान नहीं बनाती निजता की घोषणा चाहिए रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए अंधविश्वासों से बाहर आने का साहस चाहिए और ध्यान रखना अंधविश्वासों में बड़ी सुरक्षा है झंझट नहीं रूढ़ी को मानने में बड़ी सुविधा है क्योंकि और सभी भी उसी को मानते हैं सांत्वना मिलती है जब सभी लोग किसी बात को मानते हैं तो खोजने की झंझट नहीं रह जाती मुफ्त हमने भी मान लिए। जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए हिंदुओं की तो हिंदू और मुसलमानों की तो मुसलमान जिस भीड़ में संयोग से पड़ गए वही हो गए और संयोग की ही बात है कि तुम किस भीड़ में पड़ गए हो लेकिन सत्य इतना सस्ता नहीं सत्य तो केवल उनको मिलता है जो खोजते हैं और खोजने वाला कभी भी भेड़ चाल से नहीं चल सकता खोजने वाले को तो अकेले चलना होगा एक चलो रे उसे तो अभियान पर निकलना होगा उसे तो बहुत सी मान्यताओं के विपरीत जाना होगा उसे तो बहुत सी अंधीधारणाओं का खंडन करना होगा और तुम सरहपा के वचनों में इसी तरह का अद्भुत खंडन पाओगे लेकिन खंडन लक्ष्य नहीं है खंडन का इरादा इतना ही है ताकि गलत का खंडन हो जाए और सही शेष रह जाए क्रांतिवादी नकारात्मक होता है उसके स्वर में चोट होती तलवार की वो तोड़ने को आतुर होता वो तब तक तोड़ता ही जाता जब तक ऐसी कोई चीज ना आ जाए जो तोड़ी ही नहीं जा सकती नेती नेती उसकी व्यवस्था होती वो कहता है यह भी नहीं यह भी नहीं तुम ऐसा स्वर पाओगे सरहप्पा में कि वो कहेंगे यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं घबरा मत जाना उनके निषेध से बेचैन मत हो जाना नकार तो केवल विधायक को खोजने की विधि है विधायक तो तभी मिलता है जब हम सब निषेध कर चुके और अब निषेध करने को ना बचा तब जो शेष रह जाता है उस शेष को जानना मुक्ति निर्वाण है, है। आरजी हदबंदियां हैं देश क्या परदेश क्या मैं हूं इंसा वुस अत कौन है मेरा वतन जो सत्य को खोजने निकलते ना उनका कोई देश है ना उनका कोई परदेश है न कोई अपना है ना कोई पराया है आरजी हदबंदियां हैं देश क्या परदेश क्या उनके लिए तो सारी हदें सारी सीमाएं कृत्रिम हैं आरजी आरजी हदबंदियां हैं देश क्या परदेश क्या मैं हूं इंसा बुसते कौन है मेरा वतन उनकी घोषणा तो यही है कि सारा विश्व हमारा है ये विश्व की विशालता हमारा देश है हमारी मातृभूमि इससे छोटे पे वे राजी नहीं सारा आकाश अपना है छोटे छोटे आंगनों का उनका आग्रह नहीं जो आंगनों में बंधे हैं वे अंधे रह जाते हैं आकाश की तरफ आंखें उठाओ। हो हिंदू होने से नहीं चलेगा जैन होने से नहीं चलेगा मुसलमान होने से नहीं चलेगा इस सारे विश्व की विशालता तुम्हारी अपनी होनी चाहिए इस सारा आकाश मेरा है और मैं इस आकाश का हूं ऐसा हृदय होगा तो पा सकोगे नहीं तो आरजी हदबंदियां सब कृत्रिम हदें आदमी के द्वारा खींची गई रेखाएं उन्हीं में बंधे रह जाओगे इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक अमीर कारवां बन जा गुब्बारे कारवां कब तक और कब तक तुम भीड़ की धूल बने रहोगे गुब्बारे कारवां कब तक कब तक यात्री दल के पैरों की धूल ही खाते रहोगे इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो इस भीड़ के हिस्से उस भीड़ के हिस्से इस भीड़ की धूल खाई उस भीड़ की धूल खाई तुम यात्री दल के पीछे पैरों से बंधे ही घिसटते रहोगे इसी रफ्तार आवारा से भटकेगा यहां कब तक अमीरे कारवा बन जा गुबारे कारवा कब तक अब तो यात्री दल की धूल रहने की जरूरत नहीं अब तो अपने यात्री दल के खुद ही मालिक बन जाओ अमीर कारवां बन जाओ अब तो अपने जीवन को अपने हाथ में ले लो अब तो उत्तरदायित्व तो स्वीकार स्वीकार करो किसी और पर यह उत्तरदायित्व मत डालो किसी मंदिर किसी मस्जिद किसी गुरुद्वारे पर ईश्वर की तलाश को मत छोड़ दो किन्हीं पंडित पुरोहितों पर मत छोड़ दो ईश्वर की पूजा को अब तो तुम्हारा हृदय ही संलग्न हो सरह के सूत्र मंता मनते संतिर्ण हो मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं चोट शुरू हुई क्रांति का पहला सूत्र मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है शांति नहीं मूर्छा आती है शांति नहीं मंत्र जाप का उपयोग लॉरी की तरह है जैसे मां अपने बच्चे को कहती सोजा बेटा राजा बेटा सोजा बेटा राजा बेटा बार बार दोहराई जाती राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊप पैदा होती स्वभाव था ऊप से ओबाइया शुरू हो जाती और बेटा भाग नहीं सकता राजा बेटा भाग के जाए कहां मां बैठी उसे पकड़े उसे कहती सो जा राजा बेटा सो जा उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता वो ही भागने का उपाय बचता है और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता तुम बैठे राम राम राम राम राम राम जपते हो एक ही शब्द दोहराओगे तंद्रा आएगी एक ही शब्द दोहराओगे उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा अच्छी नींद ले लोगे लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं और ना शांति मिलने वाली शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है कोई मंत्र दे दे मैंने कहा कि मन अशांत है उसके कारण छोड़ोगे नहीं मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं आज दस साल से कोशिश में लगा हूं लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं मेरे से पीछे आने वाले लोग जो ना जेल गए कभी न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की वो भी मुख्यमंत्री हो गए मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ इसलिए चित्त मेरा बड़ा आशांत रहता नींद तो आती ही नहीं मुझे अब मैंने उनसे कहा कि दो बातें अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र इसको दोहराओ इससे सब शांति हो जाएगी अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा बीमारी मिटेगी नहीं बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया पद भी उसको मिल गया प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा कुछ उसको भी बचने दो बाहर का तुम संभाल लो गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दू छोड़ना है एक दिन जरूर क्योंकि देख लिया सब मैंने कहा अभी देखा नहीं अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर तुम अभी छोड़ दोगे अगर देख लिया सब तो फिर अब और क्या देखना है छोड़ ही दो शांति अपने से घटित हो जाएगी कांटे की सेज बिछा के लेटे हो कहते हो शांति मिलते नहीं कांटे चुभ रहे मंत्र दो कोई मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पर मत लेटो ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं छोड़ो तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन जरूर छोड़ेंगे देख लिया सब मगर ये सब बहाना है पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली महत्वाकांक्षा तो के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई अब मंत्र चाहिए मंत्र सिर्फ धोखे मंत मंते संतीर्ण हो पड़िल भित्ति की उठी हो मंत्रों से शांति मिलने को नहीं दीवाल जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं मंत्र दोहराने से ही गिरी दीवाल उठेगी नहीं मंत्र दोहराने से हो सकता तुम थोड़ी देर सपना देख लो कि दीवाल उठ गई मगर जब आप खोलोगे तभी दीवाल को गिरा हुआ पाओगे मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा देने मंत्र एक तरह का नशा है तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है एक ही शब्द की संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते तुम्हारे भीतर उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं एक आदमी ने भंग पी ली और मस्त हो रहा है उसकी मस्ती भी झूठी तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी घड़ी बर्बाद टूट जाएगी और एक आदमी वर्षों तक राम राम राम राम कोई भी मंत्र राम से कुछ लेना देना नहीं कोई भी मंत्र जब था बैठा रहा है बैठा रहा है पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है वो अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है शब्दों में नशा है तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते एक खास तरह की गीत गाते और नशे से भर जाते उनकी बहुओं में खून दौड़ जाता है छाती जोर से धड़कने लगती मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती आधुनिक संगीत है फिल्मी संगीत है उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होने लगती प्राचीन शास्त्रीय संगीत उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर काम वासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती सो जाती संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारे देह पर शब्दों की चोट अर्थ रखती है एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है बेचैन कर देता है दूसरा शब्द मलहम कर जाता है सांत्वना दे जाता है शब्द ध्वनि है ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो जल्दी बढ़ते और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती है फूलों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वह बड़े खिलते बड़े हो जाते गायों के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज्यादा दूध दे देती तुम तो आदमियों को नहीं गायों को भी धोखा देने लगे गाय को पता नहीं कि यह तरकीब है संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है को उसके स्तरों में ज्यादा दूध आ जाता है मंत्र से शांति होने वाली नहीं क्यों क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है एक आदमी धन के पीछे दीवाना है यह उसकी अशांति जब तक वो ये न समझ लेगा कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में, में मेरी अशांति है और जब तक कारण को ना छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं थोड़े दिन का धोखा खाचा आएगा फिर धोखे टूट जाएंगे ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है कुछ और करना होगा सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे सुन रहा हूं जमीर की आवाज वो जो तुम्हारे भीतर चिल्ल पो चल रही है महत्वाकांक्षाओं तो की पद प्रतिष्ठा की यह हो जाऊं वह हो जाऊं यह कर लूं वह कर लू नाम छोड़ जाऊं दुनिया में वह जो चिल्लपों चल रही तुम्हारे भीतर जिंदगी का सोरगुल चल रहा है सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे सुन रहा हूं जमीर की आवाज ये सोर अगर रुक जाए ये चिल्लपों जिंदगी की अगर रुक जाए तो तुम्हारे भीतर जमीर की आवाज अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े वही आवाज शांति है कोई मंत्र से मिलने वाली नहीं मंत्रस तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगी नहीं और आदमी बड़ा बेईमान है दूसरों को धोखा देता है अपने को धोखा देता है और अंतता परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है जैसे वह जमीर की जो आवाज है अंतरात्मा की जो आवाज है जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओंकार का नाद हो रहा है ओंकार का ही नाद होगा मगर तुम करो, करने वाले नहीं होगे नाद तुम सिर्फ जानने वाले होगे साक्षी, तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा तुम करता नहीं होगे केवल साक्षी आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया वो बैठ के ओम ओम ओम का नाद करता है सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा? नहीं इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है फिर करना क्या है सरहप्पा क्या कहते मैं क्या कहता हूं सारे मंत्र छोड़ो सारे शब्द छोड़ो मौन हो रहो, बस मौन ही असली मंत्र है मौनकार है, वहां कोई मंत्र नहीं है अब न ओम है ना राम है ना अल्लाह है नमोकार है ना गायत्री कोई मंत्र नहीं तुम चुप होकर बैठे हो एक सन्नाटा है जैसे तुम हो ही नहीं एक शून्य बैठा है उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाच सुना जाता है उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे सुन रहा हूं जमीर की आवाज बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो कोई है फिल्मी गाना गा रहा ये भी चिल्लपों और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे ये भी चिल्लपों धार्मिक ढंग की होगी बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं कोई राम राम जपे कि कोका कोला कोका कोला करे कुछ फर्क नहीं जरा भी फर्क नहीं ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि यह धार्मिक शब्द है और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है कोका कोला में क्या अधर्म है जिन वर्णमालाओं से राम बना है उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है जरा भी भेद नहीं सिर्फ तुम्हारी धारणा है सिर्फ तुम्हारी मान्यता है सारा सोरगुल रुक जाना चाहिए तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं बंदगी ने हजार रुख बदले जो खुदा था वही खुदा है अनुज प्रार्थनाएं तो बदलती रही मंत्र भी बदलते रहे पूजा आराधन भी बदलते रहे मंदिर मस्जिद बदलते रहे रंग ढंग बदलते रहे लेकिन जो परमात्मा था तो वह तो वही का वही है। बंदगी ने हजार रुख बदले जो खुदा था वही खुदा है हनुच परमात्मा तो वही का वही है आज भी फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में परमात्मा तो वही का वही है और परमात्मा को न अरबी आती हो न संस्कृत परमात्मा को तो एक ही भाषा आती है उस भाषा का नाम मौन उस भाषा का नाम चुप्पी चुप हो रहो जैसे ही तुम चुप हुए न तुम हिंदू रहे ना मुसलमान तुमने ये ख्याल किया चुप्पी की कोई हद नहीं होती चुप्पी बेहद होती अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को तो उस घड़ी में तुम जैन हो बौद्ध हो पारसी हो सिख हो क्या हो उस शून्य की घड़ी में तुम कोई भी नहीं हो क्योंकि उसमें ना तो गुरुग्रंथ बोलेगा ना रामायण बोलेगी ना धम्मपद बोलेगा उस चुप्पी में तो बोल ही गया भाषा ही गई तो भाषा के बने सारे सिद्धांत भी गए सारे शास्त्र भी गए फिर उस चुप्पी में कौन होगा उस चुप्पी में सिर्फ तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है वही परमात्मा है मौन से उससे जुड़ना है मंत्रों से कोई कभी उससे न जुड़ा है न जुड़ सकता है मगर ऐसी बातें खतरनाक मालूम होती अभी भी खतरनाक मालूम होती तो सरहपा ने जब कही तब तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ी हुई होगी अकल के भटके हुए को राह दिखलाते हुए हमने काटी जिंदगी दीवाना कहलाते हुए जिन्होंने भी जाना है और ईमानदारी से तुम्हें वही कह देना चाहा है जो सत्य है वे दीवाने ही समझे गए उन लोग पागल ही समझते रहे सदियां बीत जाती तब भी लोग उन्हें समझ नहीं पाते एक ही काम करने जैसा है चित्त की आपाधापी छोड़ देनी। चित्त में इतनी आपाधापी क्यों है क्योंकि बड़ी आकांक्षाएं आकांक्षाओं के कारण सोरगुल है सोरगुल के कारण अशांति है अशांति को कैसे ठीक करें तुम चले पूछने किसी ने तुम्हें एक मंत्र और पकड़ा दिया तो तुम्हारे सोरगुल में थोड़ा और संबंध जोड़ दिया और थोड़ा सोरगुल जोड़ दिया है हुसल आरजू का राज तर्क आरजू मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे इस जगत में आकांक्षाओं की पूर्ति का एक ही उपाय है आकांक्षाओं का त्याग यह उल्टा देखने वाला सूत्र खूब समझ लेना है हुसले आरजू का राज तरके आरजू अगर कभी तृप्ति चाहिए हो तो एक ही उपाय है कि सारी आकांक्षाओं को गिर जाने दो मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे जो नहीं कुछ पाना चाहता उसे सब मिल जाता है जो विजय नहीं पाना चाहता उसे विजय मिल जाती है शांति पाने की आकांक्षा भी मत लेके चलो अन्यथा अटकन हो जाएगी अड़चन हो जाएगी क्योंकि आकांक्षा तो आकांक्षा है फिर धन पाने की हो कि शांति पाने की हो तरुफल दर्शने नव अग्घाई वेज देख की रोग पसाई वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं है सरहपा कहते हैं वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाता है सुनते हो यह वचन कितने समसामयिक मालूम होते जैसे अभी किसी ने कहे हो सत्य की यही खूबी है कि सत्य कभी पुराना नहीं पड़ता सत्य सदा नया बना रहता है सत्य की गुणवत्ता ऐसी है कि उसमें हमें धार होती है वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं दूर से फल देख लिया वृक्ष में लगा हुआ इससे ना तो तुम्हें गंध मिलेगी स्वाद की तो बात ही छोड़ दो गंध भी ना मिलेगी स्वाद तो कैसे मिलेगा न गंध मिली ना स्वाद मिला तो पोषण क्या खाक मिलेगा और लोग धर्म के साथ ऐसा ही कर रहे हैं निकट नहीं आते फलों को दूर से देख रहे हैं सच तो यह फलों को भी नहीं देख रहे हैं। फलों की तस्वीर को देख रहे हैं क्योंकि तुम जब गीता पढ़ते हो तब तुम्हें कृष्ण थोड़ी दिखाई पड़ती कृष्ण की तस्वीर कृष्ण को देखना हो तो गीता से रास्ता नहीं मिलेगा किसी सदगुरु का हाथ पकड़ना होगा जहां कृष्ण अभी मौजूद हो जहां बुद्ध अभी बोलता हो किन्हीं ऐसी आंखों में झांकना पड़ेगा जिनमें तुम्हें बुद्धत्व की गहराई मिल जाए ये फल को देखना होगा सरहपा तो कहते हैं इससे भी कुछ होने वाला नहीं फल को देखने से भी ध्यान रखना गन नहीं मिलेगी स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन फल को देखने से एक बात हो जाएगी कि फल हो सकता है इसका भरोसा आ जाएगा इसकी श्रद्धा आ जाएगी और जो किसी एक की आंखों में जलता हुआ दिया तुमने देखा है वह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा कि ऐसा दिया मेरे भीतर भी जले कैसे जले कब जले क्या करूं कैसे ये दिया जला है इसकी मुमुक्षा पैदा हो जाएगी लेकिन ख्याल रखना बुद्ध को मिल गया इसलिए तुम बुद्ध के पास बैठे रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा मत सोच लेना वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं और वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाएगा वैध जो कहता है वह करना पड़ेगा वैध को देखने मात्र से रोग दूर नहीं होता तो गुरु को देख ही लिया इससे कुछ होने वाला नहीं है बुद्ध ने तो कहा ही है कि मैं वैध ठीक यही शब्द कहे कि मैं वैध मेरे पास आ जाने से कुछ हल ना होगा जब तक कि मैं जो तुम्हें उपचार देता हूं तुम उससे गुजरो ना मैं तुमसे जो कहता हूं वह करो। बुद्ध के पास एक युवक आया दार्शनिक था उसने बुद्ध से प्रश्न पूछे बुद्ध ने प्रश्न शांति से सुने और कहा एक काम कर दो साल रुक जा दो साल चुप बैठ फिर पूछ लेना फिर तुझे उत्तर दे दूंगा शिवग्न का दो साल चुप बैठू फिर आप उत्तर देंगे उत्तर मालूम हो तो अभी क्यों नहीं दे देते बुद्ध ने कहा मुझे उत्तर मालूम है लेकिन अभी तू ले ना सकेगा अभी तेरी पात्रता नहीं तू ग्रहण ना कर सकेगा मैं तो अमृत डाल दू मगर तेरा पात्र उल्टा है अमृत व्यर्थ जाएगा तू दो साल पात्र को सीधा कर तू दो साल चुप बैठ ऐसी बात सुनकर बुद्ध की एक दूसरा बुद्ध का भिक्षु वृक्ष के पास ही बैठा था हंसने लगा उस युवक ने उस भिक्षु को पूछा आप क्यों हंसते उस भिक्षु ने कहा कि मत धोखे में पड़ना पूछना हो तभी पूछ लो क्योंकि यही मेरे साथ गुजरी थी मुझे भी कहा कि दो साल चुप बैठ जाओ मैं दो साल चुप बैठ गया अब मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते दो साल चुप्पी में ऐसा मजा आ गया है कि किसको लेना पड़ा है किसको देना पड़ा है प्रश्नों से वो प्रश्न ही गिर गए पूछना होता भी पूछ लेना मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं उत्तर नहीं देता मैं औषधि देता हूं मैं उत्तर नहीं देता उपचार देता हूं मैं वैध हूं दार्शनिक नहीं हूं ये मेरा उपचार है दो साल चुप बैठू औषधि है फिर दो साल तुम जब औषधि का उपयोग कर चुके होगे, परिपुष्ट हो चुके होगे, फिर पूछ लेना और यही हुआ दो साल वही युवक उसका नाम था मोलुंग के पुत्र चुप बैठा और दो साल जब पूरे हो गए तो उसने तो नहीं पूछा लेकिन बुद्ध ने उससे कहा कि दो साल पूरे हो गए मोलुंग पुत्र कुछ समय का होश है साल पूरे हो गए अब तू पूछ ले मोलुंग पुत्र हंसने लगा उसने कहा औषधि काम कर गई जो मिलना था मिल गया जो जानना था जान लिया आपकी कृपा अपरसीम है अगर मैं जिद करता प्रश्न पाने की प्रश्नों के उत्तर पाने की तो चूक जाता मैंने जिद ना की और आपकी औषधि ले ली उत्तर मिल गए औषधि के ही प्रयोग में स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता वही उत्तर है जब तक अपने आप को नहीं जान लिया तब तक किसी को शिष्य नहीं करना चाहिए जाव न अप्पा जान जे ताव न सिष्य करे और जब तक तुम खुद ना जान लो तब तक भूल के किसी को जतलाना मत किसी को बतलाना मत क्योंकि तुम जो भी बतलाओगे वह गलत होगा तुम जो भी बतलाओगे हो सकता है पंडित पूर्ण हो मगर प्रज्ञा पूर्ण नहीं होगा जाव न अप्पा जान जई ताव न शिष्य करेई अंधम अंध कढ़ाव तिम वेण भी कूप पड़े ऐसी भूल के भी कोशिश मत करना जब तक तुम न जान लो किसी को जतलाना मत बतलाना मत क्योंकि ये तो वैसी भूल हो जाएगी जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को साथ ले चला और दोनों ही कुएं में गिर पड़े